आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप 90.4 कुमारी आज के इस कार्यक्रम में एक मुलाकात में हमारे साथ है कलाकार वी सोमेशी जो भरतनाट्यम और कुछ पुड़ी नृत्यांगना है अकेडेमिक रूप से बच्चों को सिखाती भी है एज ए गुरु और फिर काफ़ी चीज़ें वो करती हैं जैसे कि कोई इश्यू हो जाती है तो उसके ऊपर भी वो थीम लेकर कला के माध्यम से लोगों के बीच एक मैसेज देता है तो वो सारी बातें सौम्यश्री जी करते हैं तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात इस कार्यक्रम में धन्यवाद मैं सौम्यश्री औरंगाबाद से हूँ भरतनाट्यम और कुछ नृत्यांगना गुरु और रिसर्च भी कर रही हूँ इसी सब्जेक्ट में मैं वहाँ एक संस्था चला रही हूँ देवमुद्रा जिसमें आ, सत्तर से ज़्यादा बच्चों को लड़के लड़कियों को नृत्य सिखा रहे वो भी अपना भारतीय संस्कृति का जिसमें सिर्फ नृत्य ही नहीं सिखा रहे इसमें हमारा अपने भारतीय वैल्यूज़ अपने परंपरा ये सब भी इसके सब आ, पूरे शिष्ट के हिसाब से सिखाते हैं और इसमें जब नृत्य सीखते हैं ये बच्चे या बड़े कोई भी इसमें सिर्फ नृत्य के अलावा संस्कृत लैंग्वेज सीखते हैं अपना इंडियन माइथोलॉजी के बारे में सीखते हैं अपनी जो लिटरेचर है पारंपरिक लिटरेचर उसके बारे में सीखते हैं संगीत और एंड ऑल्सो जो मॉरल स्टोरीज़ है अपने कथाएँ जिसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब भी सीखते हैं गुड ओवर एविल इस सब्जेक्ट पर तो ये बहुत ही अच्छा एक कोई भी कला बच्चों को सिखाना ज़रूरी है एक कला आज के माँ बाप जो है बच्चों को बहुत सारे हॉबीज में डाल देते जिससे वो एक भी ठीक से सीख नहीं पाते मेरी यही रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट पहले समझिए उसके बाद एक या दो ही सब्जेक्ट्स में उनको डालिए सो दैट वो अच्छी तरह उसको सीखे और सीख आगे बढ़े इससे क्या होता है उनको एक में अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेशन मिल पाए और वो उनके जीवन में उनको उपयोग होगा तो इसमें नृत्य ही नहीं संगीत भी सीख सकते आप या कला भी जिससे आपका डिटर्मिनेशन कॉन्सेंट्रेशन ये सब भी बढ़ता है और मेरे यहाँ जो भी छात्र आते हैं इसमें एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे नहीं है कि नृत्य सीख डांस सीख रहे हैं नृत्य सीख रहे हैं तो उनका टाइम वेस्ट हो रहा नहीं जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है वो नृत्य भी अच्छा करता है स्पोर्ट्स भी अच्छा करता है दैट मीन्स उसका कॉन्ट्रे कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है तो इससे इनफैक्ट उनको हेल्प करता है वो बाहर जाके खेलते खेलना ज़रूरी है बट कितना सारा टाइम टी वी पर टी देखने में गुजारते या कंप्यूटर में बैठ के गुजारते उसके अलावा एक घंटा संगीत नृत्य या कला या कोई भी चीज़ अगर स्पोर्ट्स भी हो वो देते हैं तो उनको इनफैक्ट उसको एक रिट्रीट एक फ्रेशनेस मिलता है सो दैट उनको फिर से पढ़ाई करने के लिए वो फ्रेश हो जाते तो उसी एक चीज़ अच्छी तरह सीखना चाहिए और अपना ये जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम कुचुपुड़ी कथक, उड़ीसी सत्रिया कथकली मोइनीट्टम ये सब आठ प्रकार के ये सब एक योग है पूरी ज़िंदगी लग जाती सीखने के लिए तो इसमें से मैं सिखाती हूँ भरतनाट्यम कुछ और कुछपुरी और इसमें हम लोग परीक्षा भी दिलवाते विशारद और गंधर्व महाविद्यालय का हु. पर इसके अलावा मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को सिर्फ एक नृत्य एक स्किल बोल के नहीं सिखा के उसको एक आर्ट फॉर्म बोल के सिखाओ जिसमें वो वैल्यू सीखे और उसके थ्रू अपना एक्सप्रेशन प्रेजेंट करें अपना थीम अपना कुछ उनके पोएम है या उनका कुछ भी उनको बोलना है एक थीम वो डांस के थ्रू प्रेजेंट करें सो so, मेरा यही मोटो है कि आर्ट फॉर आर्ट से एक नहीं आर्ट फॉर अ कॉज सो so, इसमें क्या है कि हम लोग ऑफकोर्स पारंपरिक भरतनाट्यम के जो मार्गम हैं उसका जो पूरे नृत्य है वो सब भी प्रदर्शित करते बट उसके अलावा अभी गंगा में स्वच्छता का चल रहा है गंगा कितना वो हो गया उसको उसको क्लीन करने का उसका थीम पे हमने एक प्रोडक्शन किया है और दूसरा दो साल पहले दिल्ली में वो एक लड़की का रेप केस हुआ है ये सब होते रहते हैं बुरी बातें इन सब के ऊपर हम करते हैं द्रौपदी के ऊपर एक डांस ड्रामा किया जिसमें हमने कहा है उस युग युग से अब तक स्त्री पर अत्याचार चल रहा है और अब कृष्ण नहीं आएगा ऐसा हमारा थीम है वो तो ये सब जो भी सोशल कॉजेज़ हो रहे अब प्रॉब्लम्स हो रहे उसके ऊपर हम अपना प्रयत्न करते कि दिखाएँ अपने डांस के थ्रू क्योंकि इसके वजह से क्या होता है लोगों को जो ऑडियंस है उनको अच्छी तरह प्रभाव मिलता है लाइक प्रभाव होता है उनके ऊपर सिर्फ हम बताते हैं स्पीच देते या फिर पेपर में आ जाता है तो वो लोग उनके ऊपर नहीं पड़ता इसका असर बट कला के थ्रू जब हम कोई भी सीरियस इशू बताते इसका बहुत अच्छा परिणाम होता है तो ये मेरा यही प्रयत्न रहता है <laughs> so, सौम्यश्री जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कला के माध्यम से किस तरह से हम सोशल वर्क भी कर सकते हैं समाज में एक बदलाव ला सकते हैं ये आपने बताया और एक बहुत ही अच्छी बात मुझे वो लगी कि बच्चे के अंदर जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई तो नीड है उसका लेकिन साथ में एक कोई कला उसको अगर दे देते तो उसका पूरा ही जो है सम्पूर्ण विकास की और वो बढ़ने लगता है ये आपका कहने का था भाव तो उसमें चाहे डांस हो या फिर स्पोर्ट्स हो या फिर संगीत के साथ उसको जोड़ा जाए तो बच्चे के अंदर जो वैल्यूज़ है उसके अंदर वो बढ़ने लगते हैं और वो अपने करियर अपने लाइफ की तरफ आगे अच्छी तरह से बढ़ सकता है ए, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आप भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये दो डांस सिखा रहे हो वैसे आठ आपने बताया है तो ये दो दो डांस हैं भरतनाट्यम या कुछिपुड़ी तो इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे भरतनाट्यम ये भाव है कुछिपुड़ी ये है तो देखते हमको फील हो जाएगा कि ये अभी ट्यम चल रहा है और ये चल नृत्य है कि हम लोग वो पर भरतनाट्यम और कुचुपुड़ी में थोड़ा कन्फ्यूजन है लोगो को क्यूँकी वो दोनों जैसे बहने हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कुचुपुड़ी आंध्र प्रदेश का है दोनों में कर्नाटक संगीत यूज किया जाता है लेकिन भाषा कुचुपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और कुचुपुड़ी पहले नृत्य नाटिका था अच्छा। पहले ग्रुप फॉर्म था और पहले सिर्फ आ, लड़के लोग ही करते थे लड़कियों के वेश में लड़कियां अलाउड नहीं थी नाइनटीन थर्टीज फोर्टीज तक बट बाद में अच्छे घर की लड़कियां सीखने लगी और उसको सोलो फॉर्मेट इन 1950s में उसको बनाया गया अच्छा। उसके पहले पूरा वो डांस ड्रामा फॉर्मेट में था तो उसको कूचुपुड़ी भागवतम बोलते अच्छा, और भरतनाट्यम पहले से ही उसको सोलो डांस फॉर्म किया जाता है क्योंकि पहले मंदिरों में देवदासी होती थी नहीं, वो नहीं। भगवान के लिए सेवा करती थी तो वो जैसे मंदिर साफ करना अपने आप को अर्पित करती थी वो देवक भाव हाँ तो उसमें वो सब कुछ करती थी बट धीरे धीरे क्या हुआ बीच में ब्रिटिश राज आ गया और अपने बहुत सारे राजाओं का राज में थोड़ा सा उनका बुरा प्रभाव हो गया फिर पैसे यू नो नैचुरी जीवन के जो भी ज़रूरत है उसके लिए वो लोग फिर दरबारों में करने लगे ऐसे से तो उसका थोड़ा सा बुरा असर होने के वजह से बीच में नाइनटीन में उसके ऊपर बैन आ गया देवदासी अभी कोई बन नहीं सकता ऑफिशियली लेकिन बाद में फिर से रुक्मिनी देवी अरुंदले एक बड़ी नृत्यांगना है और ऑल्सो वो एक्टिविस्ट है चेन्नई में जिनकी कला क्षेत्र इंस्टिट्यूट है वो और ई कृष्णा कृष्णाइयर और बहुत सारे गुरु गुरु और सोशल एक्टिविस्ट मिलके के भरतनाट्यम को उसमें से फिर से बाहर निकाल के उसको बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स देके उसको एक स्वच्छ उसमें जो भी बहुत ज़्यादा श्रृंगार भाव है ये सब निकाल के उसको थोड़ा सा भक्तिभाव में ला उसको फिर से एक नया रूप देके वापस लाए तो तब से वो सोलो फॉर्मेट में आ रहा है बट पहले ये देवदासीज़ करते थे दासीम बोलते थे अच्छा, अच्छा। और तंजावर से ओरिजिन हुआ है इसका एक चार ब्रदर्स थे तंजावूर बंधु उन्होंने पूरा भरतनाट्यम का एक रूप है उन्होंने बनाया अच्छा। तंजावर बंधु बोलते हैं उनको चिन्नया पुन्नया बड़ी शिवानंदम तंजावर दंदा, में रहते थे उन्होंने भरतनाट्यम को कैसे करना है उसका ग्रामर है उसका मार्गम सब बनाया और कुचुपुड़ी में सबसे बड़े एक मेन गुरु है आ, आ, बहुत सारे गुरुज है जैसे वेम्पट चिन्ह सत्यम है वेदांतम सत्यनारायण शर्मा ये सब लोग कुछपुड़ी विलेज को बिलोंग करते थे अच्छा, अच्छा। पहले क्या होता था मैंने कहा जैसे ब्राह्मिन बॉयज करते थे यंग लड़के लोग जैसे चौदह चौदह पंद्रह साल के बच्चे वो लड़कियों के वेश में डांस करते थे तो एक कुचपुड़ी विलेज जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के पास है उधर था उधर वो पूरे ग्यारह बारह फैमिलीज को वो गाँव गिफ्ट में दिया गया था अच्छा तो वही गुरुज अभी आगे बढ़ाए उसको अभी बाहर के फैमिली से भी उसको सीखने लगे लोग तो उसमें जो भी मार्गम है उसमें ज़्यादा ड्रामा ज़्यादा है कुछपुरी में अभी भी अगर सोलो डांस फॉर्म भी करते हैं आप उसमें डांस ड्रामा का एलिमेंट ज़्यादा है और उसमें क्या है कि लोगों को ज़्यादा भाता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा लोकधर्मी भाव ज़्यादा है आ, संगीत में भी बहुत फ्लूड मूवमेंट्स हैं तो लोगों को ज़्यादा भात है क्योंकि उनको लगता है कि आपने पास का है पास का। क्योंकि उसमें लिप मूवमेंट भी करते हैं वेराज भरतनाट्यम में लिप मूवमेंट नहीं करते सिर्फ चेहरे से ही दिखाते हैं तो उसमें लोकधर्मी ज्यादा है नाट भरतनाट्यम में कह सकते कि नाट्यधर्मी ज्यादा है चलिए सौम्यश्री जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि भरतनाट्यम और कुछ गुड़ी कैसे हैं और ये कहाँ से बिलोंग करता है किस तरह से ये फॉर्म में आया फिर बाद बीच में जो क्लैशेस हुआ उसके बाद वापस रही इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ पूरा इतिहास आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागंज जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होगा क्योंकि कई बार हम लोग डांस देखते हैं नृत्य देखते हैं खुश हो जाते हैं लेकिन इसके पीछे का जो राज है जो हिस्ट्री है मिस्ट्री है वो शायद नहीं जान पाते और वो श्रीपाप जैसे ही लोग बता सकते हैं तो अच्छा लगा हमें कि हमारे दोस्त इस वक्त खुश हो रहे होंगे कि भरतनाट्यम और कुछ बीढ़ी के बारे में उनको जानकारी मिली चलिए अभी लेते, एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से हम लोग बात करेंगे सौम्य जी से आप सुन रहे हैं डी डी पर एक मुलाकात सुनते रहो नमस्कराते रहोन तू है खिवैया पल में किनारा तुराए दुख से भरा है जीवन ये सारा काहे को तू घबराए मन को तू कर दे मोहन को अर्पण भवसागर तर जाए तेरे ही दर्शन को तरसो मकाना फिरता मुँह मैं मारा मारा धरती अंबर पानी जैसा कृष्णा तेरा नाम देना होगा जन्मो जन्म तक गा तेरा नाम हाँ इतना सुंदर कितना प्यारा प्रभु जी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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं वी सोमिश्री जी से जो भरतनाट्यम और कुछ पीढ़ी सिखाते हैं एक नृत्यांगना है गुरु है और कोरोोग्राफर भी हैं बहुत सारे उनके अंदर कला है जो बच्चों को सिखाते सिखाते वो अपने आप को भी अपग्रेड करते रहते हैं जैसे कि उन्होंने बताया कि ये पूरा लाइफ लगता है हाँ कि हर चीज़ को सीखने या समझने के लिए और जितना हम लोग करते हैं उतना ही हमारे अंदर वो चीज़ें बढ़ती जाती है तो चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग समझो एकेडमी में हमने स्कूल पढ़ते पढ़ते ये पार्ट टाइम में हमने डांस करना शुरू कर दिया या नृत्य सीखना शुरू कर दिया तो इसमें हम लोग का कौन सा स्किल होना चाहिए क्या भावनाएं होनी चाहिए हम कि हम लोग उन चीज़ों को परफेक्टली समझ पाए बेसिकली किसी को भी नृत्य सीखना है तो पहले तो डिटर्मिनेशन चाहिए क्योंकि थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी है <laughs> तो इनिशियली तो आपको तकलीफ होगी <laughs> अच्छा छोटे अच्छा। <laughs> बच्चों को नहीं होती बहुत छोटे बच्चों को बट एक एज के बाद किसी को भी एक महीना तो तकलीफ होती है अच्छा, अच्छा बाद में भी तकलीफ माने अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होती बट जब भी आप छोड़ दिए तो तकलीफ तो तो पहले तो आपको डिटमिनेशन चाहिए तकलीफ सहने की और थोड़ा फिजिकल फिटनेस जरूरी है फिजिकली फिट लेकिन हम ये नहीं कहते कि अगर थोड़ा फिजिकली फिट नहीं है या कोई हम आप आपको नहीं लेंगे ऐसे नहीं कहते हमारा यही देय रहता है कि सबको इनक्रेज करे हुँ, हुँ, हुँ. हमारे यहाँ जैसे अस्थमा पेशेंट्स भी आते हैं पोलियो ट्रीट किया गया डांस के थ्रू अच्छा हाँ जी पोलियो ट्र... अभी तो पोलियो एराडिकेट हो गया इंडिया जी, में बट पहले जमाने में जो बहुत सारे डांसर्स पोलियो ट्रीट होता है और पूरा जैसे स्पेस्टिक बच्चे रहते हैं उनके साथ मैंने काम किया है तो उनका ट्रीटमेंट करते क्योंकि जो मूवमेंट्स होते हैं मोटार मूवमेंट्स बॉडी हैंड मूवमेंट्स ये सब इम्प्रूव होते हैं जो हम हस्त मुद्रा करते हैं उससे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए बहुत अच्छा जैसे क्ले से खेलते वैसे ही हस्त मुद्रा से उनके पूरे फॉर्मेशंस हाथ के मोटर वो एक्शंस बहुत अच्छे इम्प्रूव होते हैं और इसमें ग्रिप मिलता है बहुत बॉडी में बैलेंस मिलता है तो बेसिकली पहला रिक्वायरमेंट तो थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस एंड डिटर्मिनेशन सीखने का लेकिन इसके अलावा जो भी सीखते हैं उनको अपना पढ़ाई दूसरा फील्ड का भी करते करते इसको सीखना है तो थोड़ा टाइम देना जरूरी है सीखने के अलावा थोड़ा प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है जैसे मैंने पहले भी कहा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको तकलीफ तो होगी मैं खुद भी अभी पैंतीस साल से कर रही हूँ तो मैं खुद भी अगर दस दिन पंद्रह दिन छोड़ देती हूँ कभी छुट्टियाँ लेती हूँ फिर से मेरे को दो दिन मैं ये फिजिकल है आप कितने भी अच्छे हों बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट तो ये बात बहुत जरूरी कि अपने आप को डिसिप्लिन करने की बट इससे मिलती है और डांस के थ्रू आपको पेशेंस बहुत मिलता है लाइफ में आप दूसरे फील्ड में भी जाइए आपको एक तो पेशेंस कला में पेशेंस चाहिए एक तो हम लोग गुरुकुल पद्धति में सीखते हैं हमारे गुरुज हम उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते इन द सेंस पुराने जमाने में वो जब उनको लगता है आप अच्छे हो तब आपको आगे का सिखाते हैं अच्छा। you know? अच्छा। तो अभी के बच्चे क्या क्विक इंस्टेंट है तीन महीने में स्टेज पे चढ़ना चाहते हैं ऐसा नहीं है इस पे अगर अच्छा करना है तो आपको मिलता है थोड़े दिन का है ये मेहमान जैसे आप जिंदगी भर के आर्टिस्ट आप देखे ना बहुत फेमस आर्टिस्ट है जो आपको रियली कला फेम चाहिए या बड़े बनना चाहते हैं आपको शॉर्टकट नहीं ले सकते नहीं। आ, उसको साधना करना ही पड़ता। करके आगे जो है। जो दो तीन महीने में सीख के बन जाते हैं, उनका उतना ही जल्दी नीचे भी उतर जाते हैं तो सबको ये जो भी सीखना चाहते इनको यही कहना चाहूंगी कि आपको टाइम देना पड़ेगा रिजल्ट चाहिए मिनिमम पांच से सात साल तो देना ही पड़ेगा थोड़ा सा एक रूप और जिंदगी भर अभी तक मैं सीख ही रही हूँ तो ऐसा है कि इसमें कभी कथम नहीं होता ये हमको अपग्रेड करते रहना चाहिए और अभी भी मैं अपने गुरु के पास जाती हूँ तो ये ये मेरी शिष्या भी आई है सब छह लड़कियां आई मेरे साथ पांच लड़कियाँ ये सब लोग भी स्कूलों में सिखा रहे हैं अभी अच्छा। पर फिर भी वो मेरे पास आके सीखती है ऐसा नहीं, नहीं कि आप अरंग्रम कर लिए या विशारद कर लिए आपने सीख लिया ऐसा नहीं है खत्म नहीं होता वो। नहीं खत्म नहीं कंटिन्यू संगीत या कला कुछ भी आपको करना इवॉल्व होना ही पड़ता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है की हमारे दोस्त इस वक्त जो सुन रहे हैं अगर वो नृत्य सीखना चाहते है डांस सीखना चाहते है इस तरह की बातें अगर करना चाहते हैं अपने लाइफ में तो इसके लिए डेडिकेशन डिटरमिनेशन बहुत ज़रूरी है जहाँ पर आप कंटिन्यूस लाइफ टाइम तक सीखते रहते हैं लेकिन हाँ एक बात है कि पाँच साल छः साल के बाद आपको कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा जहाँ से आप दूसरों को भी सिखाना शुरू कर सकते हैं ट्रेनर के रूप में और अपना कुछ कलाओं को जो है एक थीम लेकर आप भी कर सकते हैं जिसके जिसके माध्यम से आप अपने आप को सिखाते जाएंगे कुछ नई चीज़ें आप सीखते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे जितना आपको लोगों का रिस्पांस मिलता जाएगा उतना ही आप अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया सौमश्री जी मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग अपने लाइफ में आम, स्ट्रगल काफ़ी करते हैं कभी कभी नहीं स्ट्रगल पीरियड आता है फिर उसके बाद वापस से कैसा मोड आता है जहाँ पर हम सुखद अनुभूति करते हैं तो इस नृत्य के लाइफ में नृत्यांगना जब आप बनी है तो आपके लाइफ में कौन सा ऐसा ऊपर नीचे वाला जो मोड है वो सीक्वेंस कब आया था वो, वो के बारे में थोड़ा सा बताइए तो <laughs> पहले तो मेरे लाइफ में स्ट्रगल या ये फील्ड पहले सीखना इसमें आना ही थोड़ा सा यो डिसीजन लेना ही थोड़ा मुश्किल था क्योंकि लोग बोलते थे कि टाइपिस्ट बन जाओ बी ए, ए, ए करो बीकॉम करो टाइपिंग सीखो उस समय कंप्यूटर सीखो क्योंकि इसमें थोड़ा सा नौकरी का थोड़ा वो है एक रेगुलर रेगुलरिटी का रेगुलर का बट दस पंद्रह साल पहले तो तकलीफ था अभी नहीं है उतना तो लोगों को ये लगता था कि इसमें ही फुल्स प्रो, प्रोफेशन करके क्या फायदा बट मैंने इसी में एम किया बी किया मुंबई यूनिवर्सिटी से और अभी पी भी फाइनल स्टेजेस में है डॉक्टर बामू मराठवाडा यूनिवर्सिटी से आहा, आहा। तो और इसी के वजह से मुझे सब जगह बुलाते हैं मैं यू अब भी जाके आई यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक यूके और लंडन में अपना भारतीय ब्रिटिश हाई कमीशन हमारे संस्था जो नेहरू सेंटर उधर परफॉर्म किया तो मुझे अच्छा लगता है कि इसी के थ्रू बुला रहे हैं हाँ ठीक है थोड़ा सा निधि के रूप में हम लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि इसमें जितना हमको उतना स्पेंड भी करना पड़ता है थोड़ा कॉस्टली होता है बट हम लोग साधन निकाल सकते हैं इसमें आजकल सिखाने का बहुत सारे वो बन गए और स्कूलों में अभी सब्जेक्ट कम्पल्सरी हो गया सी बी करिकुलम में तो आ गया सब स्कूलों में ऑलमोस्ट एक सब्जेक्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट टेंथ में ले सकते बच्चे तो उसके वैसे क्या हो रहा है जिन्होंने विशारत किया है ऐसे लड़कियां वो भी लड़के उनको नौकरियां बहुत अच्छी तरह मिल रही अभी तो मुझे ये खुशी है कि मेरे इंस्टीट्यूट में मैं जिन जिन को सिखाए मेरे सब स्टूडेंट्स सब जगह अच्छी तरह कमा रहे अच्छा। तो मुझे औरंगाबाद में मेरे सब स्कूलों में मेरे से दस के करीब स्टूडेंट्स अच्छी तरह कर रहे काम तो और मुझे फ़ोन करते प्रिंसिपल्स लोग जैसे आप क्या है टीचर तो मुझे ये खुशी हो रही कि उनको एक आमदनी का वो मिल गया एक जॉब सेटिस्फेक्शन में मिला प्लस वो लोग काम भी कर रहे हैं हाँ लेकिन मेरे लाइफ में हुआ था यही जब मैं ट्वेल्थ पास की थी मुझे यूनिवर्सिटी जॉइन करना था मेरा इंग्लिश लिटरेचर में भी इंटरेस्ट था तो मुझे सब लोगों ने बोला नहीं डांस मत करो डांस साइड में ही सीखूँ इंग्लिश कम्प्लीट करो या फिर बी करो कॉमर्स बनो बैंक का एग्ज़ाम दो ये सब बताए थे लेकिन फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं तो बट मेरी फैमिली और डांसर फैमिली बिलोंग करती है मेरे तीन अत्यार जो बहुत बड़े गुरु हैं हैदराबाद है, में अच्छा। उन दिनों में मेरी दादी ने स्ट्रगल करके उन तीनों को सिखाया जैसे मैंने बोला 1940s फोर्टीज एंड फिफ्टीज में इहीं, इहीं, इहीं, सबसे फाइट सोशल प्रेशर्स के हिसाब शुश, से लड़कियों को सिखाया तो बहुत बड़े गुरुजे डॉक्टर उमा रामा राव जो हैदराबाद में तेलगू यूनिवर्सिटी की दीन रह शुकी है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड और दूसरी श्रीमती सुमति कौशल यूएसए में रहती है और दूसरी डॉक्टर राजलक्ष्मी से जो मुंबई में रहती है तीनों मेरे गुरु हैं उसके बाद जैसे मैंने नालंदा में डॉक्टर कनक रेले उनसे भी सीखा है और बहुत सारे गुरुज है इंस्टीट्यूट में तो बहुत होते हैं सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उनके थ्रू मुझे गाइडेंस मिला नहीं तुमको इसमें इंटरेस्ट है तो ये लो तो मुझे इससे एक आश्वासन आस्वा, दिया गया था मेरे जो एक गुरु है डॉक्टर राजलक्ष्मी से जो मेरे आंट भी है नहीं तुम करो ये अच्छा से आपको मोटिवेशन और मुंबई आ जाओ मुंबई में यूनिवर्सिटी में पहली बार था उस समय तो फिर मैं मुंबई आई ट्वेल्थ के बाद मुंबई में पूरा बीए किया फिर एमए किया उसके बाद नेट किया मैं लेक्चरशिप का उसके बाद अभी क्योंकि डांस ज़्यादा यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से में नहीं है पीएचडी के लिए okay. तो मुझे थोड़ा टाइम लगा पीएचडी के लिए जब okay. मैं यहाँ के सिटी लोग गई मेरे को गाइड मिले मेरे अभी डॉक्टर बामू में मैं पीएचडी फाइनल okay. स्टेजेस में है okay. बट मैं रिसर्च पेपर सा प्रजेंट करती हूँ हाँ लेकिन होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स कहीं कई जगह लोग सीरियसली नहीं देखते आप कौन हो मैं डांस भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर हूँ नहीं इसके अलावा आप, क्या, आप क्या, क्या कर सकते हाँ ऐसे पूछते उनको लगता नहीं कि ये प्रोफेशन हो सकता है नहीं नहीं डांस तो ठीक है बट इसके अलावा आप क्या है ऐसे पूछते तो तब बुरा लगता है बट अभी ये पांच साल में काफी चेंज हुआ <laughs> अभी बिकॉज ऑफ या टीवी का जो भी असर है अच्छा हो या बुरा बट लोगों में एक जागृति आ गई डांस में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे लोग तो अभी लोग सीरियसली ले रहे कोरियोग्राफर डांसर बहुत सारे अभी अपॉर्चुनिटीज आ गए हो गए हैं सब जगह और बहुत यूनिवर्सिटीज में भी ये सब्जेक्ट आ गया और मैं जब बाहर जाती हूँ मुझे इतना आदर मिलता है तब मुझे इसका महत्व पता चलता है इंडिया में तो घूमती हूँ बट जब बाहर जाती हूँ मुझे लगता नहीं इसका बहुत है हमको अपना जैसे अपना घर की दाल वैसे बोलते ना क्या है वो एक दान मुहावरा दान है तो इधर रहकर हमको मालूम नहीं इसका क्या महत्व है बाहर जाते हो लोग कितना रिस्पेक्ट करते बाहर के लोग अपनी कलाओं को योगा को संगीत को तब तो हमको मालूम करता है इसका क्या मेन महत्व है, है। हाँ। बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से ये चीज़ें हमारे लाइफ में आती हैं और हमको शुरुआत में जिस तरह से स्ट्रगल लग रहा था लेकिन आज वर्तमान समय में काफ़ी बदलाव आ गया है जाए चाहे टीवी के माध्यम से हो या लोगों की भावनाओं के माध्यम से हो किसी भी तरह से लेकिन आज जो सिचुएशन uh, है आज जो पोजीशन है डांस या नृत्यांगनोंग की अच्छी तरह से आप उसमें करियर भी बना सकते हैं एंड अच्छा वेल परफॉर्म भी कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिले हुए हैं जहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से अपना प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसका रिटर्न भी हमको काफ़ी अच्छी तरह से मिलता है चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि स्वामी श्री जी आप अपने आप को बिल्कुल फ़िट एंड फ़ाइन रखने के लिए किस तरह का डेली रूटीन आपका क्या है नहीं एक तो अभी इतने सालों से डांस करते हुए आ रही प्रैक्टिस तो कर रही बट इसके अलावा उसको स्टेमिना बढ़ाने डांस के साथ साथ डांस तो हमारा ये डेली प्रोफेशन है जी. तो उसके अलावा हमको थोड़ा सा और ईज करने थोड़ा सा फ्लैक्सिबिलिटी सब देने योगा करते हैं हम लोग और अफकोर्स एक्सरसाइजेस करते हैं वॉकिंग करती हूँ योगा बहुत इंपॉर्टेंट है सब डांसेस के लिए क्योंकि पहले अभी भी अभी हम स्टेज में भी जाएंगे आज शाम को 15 मिनट वार्मअप बहुत ज़रूरी रहता है सडनली आप स्टेज में नहीं जाना चाहिए कभी भी किसी को भी मैं ये एक सुझाव क्योंकि सडनली आप करोगे कुछ कभी भी अभी जैसे मौसम के हिसाब से आपको पकड़ सकता था ट्विस्ट कुछ भी हो सकता है तो पहले वार्मअप बहुत बहुत ज़रूरी है ये अब्रॉड बहुत सिखाते उन लोग आठ घंटे अगर प्रैक्टिस करते तो उसमें तीन चार घंटे तो पहले दूसरे वार्मअप ही करते तो उस हमको भी अपने इंडियन कलाओं में क्लासिकल डांसेस में योगा बहुत जरूरी है और उसके अलावा आजकल मार्शल आर्ट्स जैसे कलरिपटू है और थाता ये सब भी जो लोग कर रहे हैं क्योंकि उससे थोड़ा बॉडी के मूवमेंट्स और बॉडी तो लैंग्वेज डेवलप करने के लिए ऑफकोर्स वॉकिंग तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे समय सोचने के लिए मिलता है मुझे अपना टाइम लगता है मैं कभी कभी सुबह वॉकिंग अपने लिए करती हूँ लोग बोलते हैं आप डांसरें तो ज़रूरी क्या नहीं ज़रूरी है ये अलग से भी करना कुछ अलग भी करना चाहिए अगर क्योंकि डांस तो मेरा प्रोफेशन है तो उसके अलावा मैं योगा करूंगी तो मुझे थोड़ा सा उससे पीस मिलता है तो वॉकिंग में तो बहुत ही अच्छा है कि आप सोच सकते पूरा दिन के लिए क्या करना है और वो अपना टाइम रहता है टोटली आपका खुद का टाइम रहता है तो सुबह सुबह में वॉकिंग या योगा से शुरुआत करके और अब जब हमारा प्रोग्राम्स रहते मोस्टली रहते थ्रू आउट द ईयर तो फिर हम रिहर्सल से करते हैं आठ बजे तक सुबह छह से छह से आठ दो घंटा तो अपना रूटीन लाइफ नाश्ता जो भी फिर अपना काम पे जाते है जिसको भी जहा जाना है फिर शाम को फिर से प्रैक्टिस करते हैं तो करना जरूरी है मिनिमम चार घंटे तो तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एंड मुझे लगता है कि हम लोग अपने लाइफ में आपको सबसे ज्यादा अभी तक आपने पैतीस साल तक इस फील्ड में काम किया है तो अभी तक का सबसे अच्छा जो परफॉरमेंस है जो आपको यादगार सा पंद्रह साल से से मैं सीख रही हूं जी जी। और बीस साल से रही और तो साल सिखा की थी वो मेरा यादगार एक परफॉर्मेंस है course, वो बहुत महत्व होता है जैसे आरंगे प्रमेसा उसके बाद मैंने एक पारंपरिक नृत्य तो किया है बहुत जगह बट दो तीन है एक नहीं है एक्चुअली इतनी जिंदगी बड़ी है इतनी सारे <laughs> प्रोग्राम्स किए हैं एक रिसेंटली लंडन में मैंने कुछ पे लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन किया था जिसमें डांस भी किया और उसके बारे में समझाया मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन अच्छा तो हम लोग इधर इंडिया में इतना जात पात के ऊपर झगड़ा करते रहते हैं ये सब करते रहते हैं उधर एक ऑडियंस में बाद में एक पाकिस्तानी जेंटलमैन आए थे थोड़े यू नो ओल्ड मैन थे नहीं, नहीं। वो आके बोले बेटी आप आपका नृत्य बहुत अच्छा लगा नहीं, नहीं। और आपको मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप ऐसे करते रहो तो मुझे पूरे ऑडियंस जो मुझे दिए क्लैप्स किए जो भी उन्होंने सत्कार किया उधर सब बट वो जेंटलमैन पाकिस्तान के थे नहीं, नहीं। वो आके ऐसे कहना ये मुझे बहुत अच्छा लगा नहीं, नहीं। हम लोग इधर इतना देखते इधर को हमने देखा नहीं जैसे मुझे लगा ही नहीं वो पाकिस्तानी है यू नो उनको बहुत अच्छा लगा था और उन्हें सुझाव भी दिया यार ये गाना सुनो वो गाना सुनो तो अच्छा लगा मुझे मैंने एक स्पेशली स्त्री के ऊपर जो मैंने पहले बताया था उसके ऊपर किया था आ, ये द्रौपदी के ऊपर किया अच्छा। था द्रौपदी वस्त्र हरण बोल के मैंने जनरल द्रौपदी वस्त्र हरण नहीं है उसमें सब स्त्रियों के ऊपर जो थोड़ा चल रहा है अत्याचार उसके ऊपर है आसाम में चार साल पहले एक दलित वुमेन के ऊपर अत्याचार हुआ था अभी डेली में हुआ था होते तो इसके ऊपर एक पुकार थी मेरी अ तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों से मुझे और वो एक थी और दूसरा मैं आजकल संत तुकाराम का बोलके, नहीं, नहीं। उनके जीवन पे नाटिका कर रहे हैं उसके आर्ट शोज हो गए अच्छा। लातूर औरंगाबाद हैदराबाद चेन्नई ऐसे अभी उसको हम सब जगह और लेके जाना है पूरे संत तुकाराम के ऊपर एक घंटे एक घंटे का नृत्य नाटिका उसमें मैं संत तुकार का अच्छा, रोल अच्छा। करती हूँ और ये थोड़ा अवगड़ मैं लाइक डिफिकल्ट है उनका भक्तिभाव और सीरियस थीम को हमने डांस में किया है बट हमने थोड़ा सा सक्सेसफुल रहे इसमें इसको जो लिखा है श्री रामदास पवार जी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है मराठी में लिखा है और हम भरतनाट्यम ये मराठी जी पहली बार जैसे मराठी संगीत पे करते हैं अच्छा, अच्छा तो इसमें जब मैं विठल बनती हूँ कुछ कुछ जगह जब उनको वाइकुंड जाते या फिर एकाध जगह मैं भूल जाती मुझे वो स्पिरिचुअल जैसे बोलते ना जैसे क्या बोलते हो योग प्राप्ति वो मैं फील करती हूँ भूल जाती हूँ बिल्कुल अच्छा, अच्छा, सब सब सब परफॉर्मेंस में ऐसा होता है बट विटल में मुझे दो तीन जगह ऐसा हुआ की में में कौन है अच्छा, अच्छा। लेकिन जो ब्लिस बोलते हैं वो मैंने एक्सपीरियंस किया है और, और भी बहुत जगह किया है मैंने जैसे बड़े बड़े शहरों में तो करते ही है जब मैं छोटी छोटी शहरों में जाके ऐसे गाँव में जाके करती हूँ उससे मुझे बहुत आनंद मिलता है वो गरीब लोग आके देखते हैं mm -hmm. जैसे एक विशाखापट्टनम में एक शो किया था उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था विक्रम जी बोलके उन्होंने इंटरनेशनल डांस डे के डांस का प्रचार करने उन्होंने क्या किया था लोग तो ऑडिटोरियम्स में करते हैं उन्होंने क्या सिटी के पूरे मुंसिपल कॉरपोरेशन के हॉल्स होते ना mm -hmm. उसमें उन्होंने एक एक गुरु का डांस रखा था बट ऑडियंस कौन थे स्लम स्लम में जो रहे वो लोग थे तो पहले मैं उनको देख के डर गई इनको कैसे बताऊँ फिर मैंने ऐसे थीम्स लिए जो उनको समझेगा कृष्ण का ये सब पहले तो बहुत मस्ती किए वो लोग जैसे आवाज़ कर रहे थे और बाद में उनसे जो रेस्पॉन्स मिला बहुत अच्छा लगा तो मुझे ऐसी चीजें बहुत टच करती है जैसे गांव में जाके करना या फिर अन जगह लोगों को जाके आप कर रहे हो और उनसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है वो बहुत आनंद देता है नॉर्मल तो अच्छा ही होता है सब जगह प्रोग्राम्स बट ऐसे रेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छे लगते हैं और अभी आज का भी हमको ये रेयर एक्सपीरियंस है ऐसी जगह हम पहली बार कर रहे हैं इधर यहाँ माउंट आबू शांतिवन में करना भी हमारे लिए बड़ी बात है चलिए सौम्यश्री जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आपने एक्सपीरियंस सुनाया आपने जो इवेंट्स आपने किए हैं कहाँ कहाँ किया आपने तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें हमारे लिस्नर्स को जो इस वक्त आपको सुना है मुझे लगता है कि आप सब लोग हम लोग आपस में एक दूसरे को लाइक झगड़ा करते हैं और अननेसरी टाइम हम जीवन की पूरा बहा देते हैं उससे अच्छा मेरा मोटो यही है लिव एंड लेट लिव मैंने अपना काम करिए दूसरों के उसमें मत आप इंटरफेयर कीजिए कीजिए अच्छाई के लिए कीजिए बट सब लोग अपना काम अच्छी तरह कीजिए और जो आपको करना है आप पहले अपनी यहाँ से शुरू कीजिए तो ही आप हम दूसरों को बोल सकते हैं अनलेस आई डू मैं कुछ नहीं करूं और मैं किसी और को बोलो ऐसा करो वैसा करो तो ये अच्छा नहीं है तो मेरा यही सिंपल मोटो है लिव एंड लेटली यही मैसेज दे सकती हूँ थैंक यू थैंक यू सो मच सो जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जियो और जीने दो और जैसे कि आपने बताया कि आपके भाव ये थे कि हम लोग अननेसेसरीली अगर झगड़ा करते हैं टू तू टू मई करते हैं तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है उससे अच्छा कि दूसरों को हेल्प करने के लिए कोई बात आप रखिए या फिर जियो और जीने दो मोटो के साथ जिए ऐसा आपका भाव था बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और इस एक मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए